एक ऐसे विशेष फंकार से आपकी मुलाकात कराते हैं जो अपने आप में अनूठा है तो ऐसे ही हमारे साथ है आज गोपाल स्वामी खेतानशी जो जयपुर के आर्टिस्ट हैं और अभी ऑल इंडिया आर्टिस्ट कैंप है ऑल इंडिया आर्टिस्ट कैंप जो माउंट आबू में है और वहीं पर आए हुए हैं अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं तो हम उनसे मुलाकात करते हैं आप सभी की तरफ से गोपाल स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी आबू के और इस प्रोग्राम को सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। हमें इस कैम्प के माध्यम से आबू को देखने का माउंट आबू को समझने का और यहाँ के वातावरण को देखने का बहुत अच्छा मौका मिला है और बहुत ही आनंद आया हमें और यहाँ की जो शांति और यहाँ की जो सेलिनिटी है हमें प्रेरित करती है कुछ नया करने के लिए कुछ काम करने के लिए अच्छा आप इस माउंट आबू में एज ए आर्टिस्ट कितनी बार आए हो माउंट आबू में पहले एक दो बार भी आ चुका हूँ लेकिन इस रूप में नहीं यहाँ भी सभी कलाकार साथ में इकट्ठे होते हैं तो कैंप में क्या होता है कि हम आपस में एक दूसरे के विचार जानते हैं कला क्षेत्र में क्या नया चल रहा है उसके बारे में जानकारी चाहते हैं मिलती है एक दूसरे से तो उससे एक दूसरे शेयरिंग होती है हम अपने एक दूसरे को काम को देखते हैं उससे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और साथ साथ में हम जिस वातावरण में काम करते हैं नए जैसे अबू का वातावरण में इतनी शांति शहरों में तो आप देखते हैं कि इतनी भागादौड़ी में हम इतनी शांति से कोई चीज़ में क्रिएटिविटी में नहीं जा पाते जितना इतना यहाँ पे जो सरल है और फिर यहाँ पे आप इतना पावन स्थल है ब्रह्मा कुमारी का तो मतलब वर्ड सेंड है नहीं? जी हाँ तो ऑलरेडी इतना चार मतलब आध्यात्मिक रूप से चार्ज वातावरण है उसमें तो क्रिएटिविटी के लिए तो बहुत स्पेस मिलता है और हम इस सब के लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना चार्ज कर रखा है अमाउंट ऑफ़ आबू को और हमें बहुत ही आनंद आया बहुत ही क्रिएट करने के लिए आनंद मिला उसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं अच्छा गोपाल जी मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप एज ए आर्टिस्ट आपका जो है अनुभव हम सुनना चाहेंगे शुरुआत आपने Uh, कैसे की इसकी और किस किस तरह से आपने एग्जीबिशन में भाग लिया और अब तक की आपकी जो पेंटिंग्स है उसके बारे में हम जानना चाहें मेरे फादर भी आर्टिस्ट थे तो उससे मुझे घर में भी आर्ट आर्ट का ही वातावरण मिला उसके कारण मुझे बचपन से ही कुछ करने का शौक़ था फिर पढ़ाई की फिर इसमें ही मैंने अपना करियर बनाया और मोस्टली मैं रियलिस्टिक वर्क करता हूँ रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाता हूँ तो इसी में मैंने कुछ एग्जीबिशन की है देश में विदेशों में भी मैंने एग्जिबिशन की है काफ़ी पब्लिकेशंस में भी मेरे पेंटिंग छपे हैं बाहर दुनिया भर में यहाँ माउंट आबू में मैंने माउंट आबू के जो दृश्य है उसका लैंडस्केप बनाया है अब देखिएगा आपको आनंद आएगा सबसे बड़ा एग्जिबिशन आपने कौन सा लगाया था मेरे शो हो चुके बॉम्बे में हुए दिल्ली में हुए लंदन में हुए तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है कि मेरा जो विषय है वो राजस्थान के कल्चर से संबंधित रहता है तो राजस्थान से जुड़े लोग भी अपने आप को वहाँ पे खोजते हैं अपनी संस्कृति का लोग दर्शन करते हैं इस तरह से लोगों का अच्छा प्रेम मिलता है मुझे और सौभाग्य साल लोगों के लोग मेरा काम पसंद करते हैं अच्छा सबसे अच्छी पेंटिंग के बारे में बताइए आपका अपना जो अभी भी आपको छूता है एंड लोगों को भी काफ़ी पसंद है कलाकार से पूछना बड़ा बताना भी बड़ा मुश्किल होता है मैं क्योंकि हम जिस समय जिस पेंटिंग से जुड़े होते हैं तो पूरे जुड़े होते हैं जैसे आप ध्यान की बात करते हैं तो समय वो मोमेंट की बात होती है आप उस मोमेंट से पूरा जुड़ते हैं आप जैसे एक शीटिंग को दूसरी शीटिंग से कंपेयर नहीं कर सकते वैसे ही हमारे साथ हालत होती है कि हम एक पेंटिंग से दूसरी पेंटिंग से कंपेयर पेंट नहीं कर सकते वो, वो मूड अलग था वो समय अलग था वो चीज़ अलग थी ऐसे ही ऐसे हमारे साथ हमारी यात्रा होती है हाँ कई बार चीज़ अच्छी बन जाती है कहीं नहीं भी बनती है कि तो ये जर्नी चलती रहती है ऐसा नहीं लगता कि आप जो भी बना रहे हैं वो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन किस तरह की होती है अच्छा ही बनने का प्रिपरेशन होता है फिर जैसे कि आपने कहा कि कुछ अच्छा बनता है कुछ नहीं बनता है तो वो ऐसा क्यों होता है उसमें है कि जैसे अपन मैं जैसे रियलिस्टिक वर्क करता हूँ जैसे मैंने कोई दृश्य अपने दिमाग में बनाया है कोई चीज एक्सप्रेस करने के लिए तो उसके लिए मैं आ, जानकारियाँ भी इकट्ठी करूँगा जैसे मैं किसी बैकग्राउंड में कोई महल बना रहा हूँ बैकग्राउंड में तो उसका बैकग्राउंड का महल में उसकी आना चाहिए उसके बनावट भी आनी चाहिए उसका कैसे बना हुआ है क्या उसका वो चीज़ भी आनी चाहिए और जैसे मैं राजस्थानी परिवेश बनाता हूँ तो राजस्थान का पहना भी आना चाहिए तो इस तरह की चीज़ें तो उसमें आनी चाहिए और फिर है कि कैसे मोमेंट हैं कौन से कलर्स होने चाहिए जैसे खुशी का वातावरण बनाते हैं तो उसके लिए कलर अपना यूज़ करते हैं तो इन चीज़ों है कि जैसे अपन मौसम के हिसाब से सर्दी के कलर्स अलग होते हैं गर्मी के कलर अलग होते हैं इन चीज़ों का सब ध्यान रखना पड़ता है मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट ऐसे देखा जाए तो ध्यान के माध्यम से ही करता होगा काफ़ी मन से जो है उन सारी चीज़ों को सेट करना मन में दृश्य बनाना फिर उसको जब एक कागज पर या एक फ्रेम पर जब उतारना होता है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है वैसे एक पेंटिंग्स बनाते हैं किसी ने आपको आर्ट का वर्क कोई बोल दिया कि ये चीज़ें चाहिए मुझे तो कितने टाइम में आप बनाते हैं जैसे शुरुआत में तो हम ऐसे करते ही थे लोगों की डिमांड दि रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो शुरू में करना भी पड़ता है वैसे आपको जर्नी में पर अब तो है सबसे पहले कि भी आप उससे कन्विंस के क्या कितने आप मतलब आपकी इंस्पायर कितने होते हैं उस आइडिया से अगर आप उस से इंस्पायर होते हैं कि खुद का इन्वॉलमेंट बहुत चाहिए होता है आप किसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं तो वो चीज़ संपूर्णता में आती है नहीं तो ठीक है वो पूरा करना और बन जाना दोनों में फर्क हो जाता है तो ये है कि आप खुद एक विषय से इंस्पायर होते हैं फिर आप चाहते हैं तो फिर वो आपका पूरा टोटलिटी में आप उसमें लग जाते हैं तब क्या रिजल्ट भी अच्छा आता है सब लोगों को पसंद भी आता है और आप भी खुद आधे मन से करेंगे तो फिर वो चीज़ भी आधे मन से देखने वालों को उतनी पसंद कम आएगी बहुत अच्छी बात गोपाल जी हमें बता रहे हैं कि जो चीज़ें आपको प्रेरित करता है तो आप उसको कम्प्लीटली पूरा करते हैं और आपको अगर प्रेरित नहीं करता सिर्फ करना ही है एज यूजल अब करते हैं तो उसमें परसेंटेज हो जाता है और वहां पर आपका आधा मन लगता है तो बहुत ही अच्छी बात हमें यहाँ सीखने को मिल रहा है कि हम भी जो कुछ करते हैं अगर पूरे दिल से करते हैं तो वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बनती हैं कि गोपाल जी जैसे कि एक आर्टिस्ट होने के नाते बाकी लोगों के जीवन से आपका जीवन थोड़ा डिफरेंट है कैसा है वो है कि जैसे हम कोई पेंटिंग के बारे में सोच रहे हैं कुछ चल रहा है अंदर तो उसमें जैसे वो गर्व जैसी बात होती है फिर ठीक है हम दुनिया में भी सब जी बीच में भी घूमते हैं लेकिन वो अंदर अंदर उसका एक वो तार चलता रहता है फिर उस समय आप वो नहीं चाहते है कि कोई आपको डिस्टर्ब करे कि कोई आपको दूसरा डाइवर्ट करे तो वो एक कंटिन्यूटी कंटिन्यू एक अंदर चलता रहता है जब तक वो पेंटिंग कम्प्लीट नहीं हो जाती तब तक आप और आपकी पेंटिंग का एक रिश्ता है चौबीस घंटे चलता रहता है तो उस समय आप थोड़े से वैसे तो कहेंगे सामाजिक व्यवहारिक हो जाते हैं लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं लोगों से आप ढंग से पेश भी नहीं आ पाते हैं उस समय पर ठीक है वो आप एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी है वो अपनी पेंटिंग से उसका ज़्यादा रिश्ता है तो थोड़ा सा व्यवहारिक कम होता आर्टिस्ट है आर्टिस्ट <laughs> <laughs> <laughs> अच्छा सर आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है या कोई चीज़ बनते बनते नहीं बन पा रहा है तो उस समय आप अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हैं ये तो आर्टिस्ट का वैसे कहते हैं आर्टिस्ट मोस्टली फ्रस्ट्रेशन में रहता है कि जो चाहता है वैसे हो नहीं सकता आप मतलब पॉसिबल भी नहीं है कि हम जो कल्पना करते हैं वो वैसा हो जाए वो से एक संघर्ष के साथ आर्टिस्ट का हमेशा रहता ही है हाँ कई बार ऐसा भी होता है चमत्कार कि आपने सोचा नहीं फिर भी रिजल्ट सामने आ जाता है तो ये चमत्कार भी हो जाता है कभी कभी कभी कभी जैसे होता है ना आपकी कहा होता है कि आपकी कलम में सरस्वती आ गई वो चीज़ कई बार ऐसे कई स्टॉक ऐसे लग जाते हैं कोई चीज़ ऐसी बन जाती है तो आप खुद ही उसमें ऐसे अच्छे हो जाते हैं तो ये पल आते रहते हैं तो है कि एक मोमेंट का जो आपको आनंद आ गया बस उसी आनंद की खोज वाली बात है लेकिन कभी उस स्ट्रेस से दूर होने के लिए आप क्या करते हैं गीत गाते हैं या फिर कुछ और लिखना शुरू कर देते हैं या फिर आप कुछ चाय वगैरह पीना शुरू कर देते नहीं मान रिलैक्सिंग तो सबसे बोलो कैनवास के सामने होते हैं वही हमारे रिलैक्सिंग मोमेंट होता है जो कैनवास सामने हो ब्रश हाथ में हो भले कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसके साथ जुड़ा वही रिलैक्सिंग होता है बाहर में इतना रिलैक्सिंग नहीं फील करते हम ठीक है सोशल होना पड़ता है आदमी को पर सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग मोमेंट वही होता है जब कैनवास के सामने होते हैं रात में ब्रश होती है बहुत ही अच्छी बात गोपाल जी बता रहे हैं कि वो रिलैक्स इसी तरह से फील करते हैं जब वो उनके पास कैनवस हो हाथ में ब्रश हो बस उस मोमेंट को वो एन्जॉय करते हैं और एक आर्टिस्ट को यही चीज़ें है कि वो उनका लगाव एक पेंटिंग से है आर्ट से है तो वहाँ पर वो आनंद फील करते हैं ये उन्होंने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और जाते जाते मैं कहूँगा कि जो बहुत सारे लोग आपको सुन रहे राजस्थान के सुन रहे गुजरात के सुन रहे हैं और जो नेट से सुन रहे वो पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं आपको तो उन सभी के लिए आप एक मैसेज ऐसे ये है कि अपने आप से जुड़िए अपने कला भी है क्या है अपने आप की खोज है जैसे ध्यान में है कि अपना रूप अपना स्वरूप देखना है अपने कोई है कला में भी हम ये अपने आप में अंदर क्या है क्योंकि अब आर्टिस्ट बहुत हुए हैं कलाएं है बहुत हैं पर आपके लिए कौन सी कला बनी है आपके लिए कौन सा रूप है कला का उसको ढूंढना ये खोज ही आर्टिस्ट की खोज रहती है तो इस खोज में लगे हुए गोपाल स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया अपने आप से जुड़ना ये बहुत बड़ी एक बात है कि हम अपने आप से अगर जुड़कर अपना काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा आनंद फील करते हैं और यही होना चाहिए तो चलिए इसी के साथ मैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए गोपाल स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट पर विशेष मुलाकात आगे और भी बहुत सारी बातें हम अलग अलग आर्टिस्ट से आपको मिलाएंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो Oh. <laughs> आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं खास ऑल इंडिया आर्टिस्ट कैंप माउंट आबू में है जहाँ पर बहुत सारे कलाकार आए हुए हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं कुछ ही देर पहले हमने गोपाल स्वामी जी से बात किया जो जयपुर से बिलोंग करते थे और अभी अजमेर से रामजसवाल जी हैं जो आर्टिस्ट हैं और एज ए प्रोफेसर वो काम कर चुके हैं लेकिन एक आर्टिस्ट का जो पेशा है वो बरकरार रखा है आज भी वो पेंटिंग्स करते हैं तो आइए रामजसवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष मुलाकात में आपका बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया है मैं यहाँ ऑल इंडिया कैम्प में आया हूँ अकादमी की तरफ से अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा है इसलिए कि यहाँ जूनियर आर्टिस्ट लेकर एक सीनियर आर्टिस्ट तक हैं सभी और सभी का साथ मिला सभी का काम देखने को मिला और आज जैसा कि पहले एक परिपाटी थी कि आदमी ट्रेडिशनल तरीके से काम करता था आज वो ट्रेडिशंस टूटे हैं आज आदमी जो भी है और जो सृजनात्मक कार्य कर रहा है उसका हस्ताक्षर है वह उसकी निजी पहचान है और वह किसी तरह की बंदिश नहीं है कि वह यहाँ आया है तो लैंडस्केप ही करेगा पोर्ट्रेट ही करेगा कंपोजिशन ही करेगा और कंपोजिशंस भी पहले जैसे होते थे आज वैसे नहीं होते हैं वो परिपाटी भी टूटी है जैसे आवश्यक नहीं है कि आपके चित्र में कोई आकार हो ही ये भी आवश्यक नहीं है कि चित्र में आकार न हो और आकारों की बहुत सी परिपाटी रही है जैसे यथार्थवादी आधुनिक विकृत विकृत से मेरा मतलब बिगड़ी हुई नहीं है डिसटोर्टेड डिस्टॉर्टेड आकार अलंकारिक आकार और पहले एक और चलन था कि चित्र में हम कोई न कोई कविता अर्थात विषय कहते थे आज विषय से भी मुक्त हुई है चित्रकला वह केवल जैसे गद्य गीत होते हैं गद्य कविताएँ होती हैं ऐसी हो गई है आवश्यक नहीं है कि वो जो कहे उसमें कोई ऐसा अर्थ हो जो सामान्य आदमी समझे और सामान्य आदमी की समझ के लिए हो उसकी रुचि के लिए हो कलाकार अपने ही रुचि के लिए कर, करने लगा है आजकल तो यहाँ ये सब इतने वैविध्य देखने को मिला अनेक प्रकार के चित्र और मैं समझता हूँ कि हाँ आबू में आना हम लोगों का बड़ा सार्थक है आबू पौराणिक और ऐतिहासिक जगह तो है ही मुझे लगा करता है जैसे आबू कहता है आ सुगंध आ मेरे पास आ मैं तुम्हें भोगूं और लोगों को माँटूँ आबू <laughs> तो और यहाँ जैसा अभी डॉक्टर साहब ने यहाँ के जो बड़े प्रसिद्ध नागरिक हैं उन्होंने बताया था ये बड़ी पौराणिक और बहुत पुरानी जगह है प्रकृति में सबसे पहले प्रकृति का आरम्भ जीवन का आरम्भ यहीं हुआ था वैसे भी ये सर्वमान्य है यह अरावली की शेणियाँ विश्व में सबसे प्राचीन है यहाँ एक और अच्छी बात लगी मुझे हिमालय रेंजर्स की तरफ भी क्या था मैं पर वहाँ के पहाड़ों पर इतनी फॉर्म्स नहीं हैं इतने प्रकार नहीं हैं यहाँ चट्टाने हैं और चट्टानों के बीच से जो पेड़ निकले हैं वो वहाँ की तरह सीधे नहीं हैं इतने ऐसा लगता है जैसे बड़ी विकलता के साथ निकले हों चट्टानों को फोड़ करके निकले हों और आगे आकर के उन्होंने बहुत सी बाहें बहुत सी उंगलियाँ फैलाई हैं वो सब दिखाई पड़ती ये उनका सौंदर्य है मुझे तो मैं तो पहली बार आया हूं यहाँ और ऐसा लगता है कि यहाँ फिर आऊँ और कई बार आऊँ और बार बार आऊँ और यहाँ जो सौंदर्य है उसे हर बार मुझे चित्रण करने का अवसर मिले राम जयसवाल जी ने बहुत ही अच्छी तरह से आबू की वर्णन करते हुए अपनी कला की बातें वो कह रहे हैं कि जैसे कि पहले ज़माने में जो कला या चित्रकार पेंटिंग बनाता था, था तो उसमें कहीं ना कहीं एक कविता होती थी लेकिन आज वो किसी भी बंधन से नहीं अपनी खुद की मुक्त विशाल जो चिंतन है उस धारा को उस चित्र में रख सकता है कोई भी बंधन नहीं है तो ये एक बहुत ही परिवर्तन जो आया हुआ है आज के इस समय के अनुसार तो मैं एक और सवाल उनसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि कविता के रूप में किस तरह से चित्र को पहले करते थे वो थोड़ा सा बताइए अपने शब्द में हाँ पहले चित्र में कोई विषय होता था और वह विषय आवश्यक नहीं था राजाओं की प्रसन्नता के लिए चित्र भी करते थे उनके मनोरंजन के लिए और जो ऐतिहास पुरुष हैं उनके भी चित्र बनाते थे लेकिन चित्रकार जब अपने आप में उतर करके चित्रण करता था तो उसकी जो निजी भावनाएं हैं संवेदनाएं हैं वे भले ही प्रणय हो भले ही किसी दुख की हो उनको व्यक्त करता था वो प्रतीकों के माध्यम से करे आकारों के माध्यम से करे और वह जब रंगों के प्रतीकों के माध्यम से उतरता था, था चित्र में तो एक कविता होती थी आपको बताऊं जैसे राजस्थानी चित्रकला में या कांगड़ा की चित्रकला में जब चित्रकारों को कविता में अपनी स्वयं की भावनाएं व्यक्त करने में थोड़ी लज्जा आती थी तो उन्होंने जयदेव के गीत गीत गोविंद को चित्रित किया है और कृष्ण की लियाओं को चित्रित किया है और इनके माध्यम से उसने एक प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है धीरे धीरे ये, ये बंधन हट गया था और जब व्यक्ति अपनी आप मैं कुछ भी कहने को स्वतंत्र था तो उसने निजी प्रणय की बातें विरह की बातें संध्या की बातें संध्या के साथ सोचने की बा, कवितात्मक बातें भी चित्रित की हैं बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं और एज आर्टिस्ट आपने जो एग्जीबिशंस वगैरह भी लगाते होंगे तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी कला का प्रदर्शन किस तरह से करते हैं और कहाँ कहाँ अब तक आपने किया है हाँ देखिए प्रदर्शनी अब ये तो आदमी का स्वभाव है कि वो जो कुछ भी देखता है या महसूस करता है वो जब तक उसको कह न ले वो उसके अंदर एक विकलता रहती है तो चित्रकार और कवि के साथ तो बड़ी दुर्बलता ही होती है कि वो जो कुछ देखता है वो जब तक उस सुख को उस आनंद को दूसरे के साथ शेयर न कर ले तब तक उसे संतोष नहीं होता तो प्रदर्शनी भी इसी का एक हिस्सा है चित्र प्रदर्शनी करता है मैंने एक सोच मेरा अलग है थोड़ा कि मैं एकल प्रदर्शनियों पर विश्वास नहीं करता इसलिए कि एकल प्रदर्शनी के लिए कम से कम 30-35 चित्र चाहिए और उन 30-35 चित्रों में श्रेष्ठ तो चार पांच ही बन पाते हैं बाकी सब बराती की तरह फिलर्स होते हैं तो उन्हीं की प्रशंसा होती है उन्हीं की चर्चा होती है मैं मैं पसंद करता हूँ कि मैं अपने साथियों के साथ एक ग्रुप शो करूँ और मैंने बहुत ग्रुप शो किए हैं लगभग उनकी संख्या अनुमान से कहूं तो 40 ग्रुप शो तो हो चुके हैं हाँ। और केवल अजमेर में नहीं जयपुर भी शिमला भी बॉम्बे भी और मुंबई में कई बार और अहमदाबाद भी इन सब जगहों पर हम ग्रुप शो कर चुके हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि ग्रुप शो में जनता के सामने जो कलाप्रिय लोग हैं उनके सामने कई तरह के हस्ताक्षर कई तरह के सृजन सामने आते हैं जैसे एक तो कहानी संग्रह होता है एक उपन्यास होता है उपन्यास में एक ही कथा लंबी चलती है लेकिन कहानी संग्रह में आप अनेक तरह के रस का आनंद ले सकते हैं और मैं एक बात और कहूँ अलग से आपने पूछा नहीं है कि जितनी रुचि मेरी चित्रण में है उतनी ही रुचि मेरे लेखन में है तो मुझे ईश्वर की बड़ी कृपा है और मित्रों का शुभकामनाएं हैं कि मुझे जितने सम्मान और पुरस्कार चित्रकला के क्षेत्र में मिले हैं उतने ही साहित्य के क्षेत्र में मिले हैं साहित्य अकादमी के भी मैं हिंदी में कहानियाँ लिखने में मेरी कहानियाँ लगभग हिंदी की देश की सभी साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं और अभी तक तो पांच कहानी संग्रह और एक कविता संग्रह प्रकाशित है राम जायसवाल जी ने बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे और मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ इसलिए मुझे उतनी जानकारी नहीं एज ए आर्टिस्ट में आपसे मिल रहा था लेकिन आपने बहुत ही अच्छा किया कि आपने बताया कि आप लेखक भी हैं तो मैं चाहूँगा कि उसकी भी कुछ छवियाँ जो हैं किस तरह से आप लिखना शुरू किए थे थोड़ा सा वो भी झलक शुरू में मेरे मैं अपने परिवार को बड़ा आभार मानता हूँ मेरे परिवार में धार्मिक साहित्य का वातावरण था <स्तिवन> तो जब मैं उस बचपन से निकला तो साहित्य पढ़ने की अभिरुचि तो धार्मिक वातावरण से ही हो गई थी लेकिन जब आगे कक्षा में आगे बढ़ा तो फिर मुझे प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद भगतचरण वर्मा इनके साहित्य भी पढ़ने को मिला और इनके साहित्य ने मुझे सोचने की दिशा दी एक कि मैं मुक्त रूप से अपने बारे में भी सोचने लगा और अपने सृजन के बारे में भी सोचने लगा अब मैं जिस आयु में आकर के रुका हूँ यहाँ उसके लिए एक छोटी सी चार लाइन सुनाऊंगा वे क्षण जो बीत गए उम्र के पड़ावों में जाने किस छुअन से फिर यादों में बदल गए अब कोई पहचाने अर्थ नहीं देती हैं मिलने बिछड़ने के कारण बदल गए बात ही खूबसूरत और मेरी कथाओं पर प्रभाव है विशेष रूप से बंगाल के राइटर्स का तो क्योंकि बंगाल के राइटर्स ने भावना प्रधान कहानियाँ लिखी हैं वे चरित्र प्रधान नहीं हैं भावना प्रधान है और मुझे चित्रों में भी और अपनी कहानियों में कविताओं में भी मुझे लगा करता है कि अगर चित्रों में से भावना दिरोहित हो गई जैसे जीवन में से होती जा रही है तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अब भी जब मैं कभी ऐसे चित्र देखता हूँ जो प्रयोगवादी होते हैं तो मन के अंदर कहीं थोड़ी सी टूटन होती है कि हम जीवन में भावनाएं पहले भी थीं आज भी हैं उनको व्यक्त करने के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन उनका व्यक्त करना और उनका रहा आना बड़ा आवश्यक है वो नहीं जाने चाहिए प्रयोग हम करें पर प्रयोग में कहीं हमारी पहचान न खो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए राम जायसवाल जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई जैसे कि उन्होंने दिल को छू लेने वाली बात बताई आज भी पेंटिंग्स होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेखनी होती है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अगर भावनाएं ना हो तो वो निर्जीव जैसा फील होगा और इसीलिए वो जोर देते हैं कि सब कुछ हो लेकिन साथ में वो भावनाएँ भी हों जिसके लिए हम उन चीज़ों को बयाँ कर रहे हैं या बता रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात वो बता रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं और उन सभी के लिए एक अपने दिल की एक मोटिवेशनल थॉट मैं कहूँगा सबको प्रेरणा मिले क्योंकि आप ऐसे लेखक हैं और आर्टिस्ट भी हैं तो लोगों को सुनने के बाद कि कहीं ना कहीं जीवन बहुत संघर्षमय बनता जा रहा है तो लोगों को हर क्षण मोटिवेशन चाहिए इंस्पिरेशन चाहिए कहीं ना कहीं से अलग सा ताकत उनको चाहिए देखिए वातावरण कैसा हो गया है वे क्षण जो आंगन में गीतों से सस्ते थे आंगन से उठे और कुर्सी के छंद हुए आंगन से उठे और कुर्सी के छंद हुए बासंती मौसम में फूलों की गंध जो कागज़ के फूलों की मुट्ठी में बंद हुए <laughs> तो मेरा यही कहना है अपने साथियों से अपने से बड़ों से और छोटे से भी बड़ों से इसलिए कि वे अपने छोटों को संबंधों के अर्थ बताएं क्योंकि नई पीढ़ी संबंधों के साथ नहीं जीना चाहती स्वतंत्र होकर जीना चाहती है तो हम प्रकृति के साथ जुड़ें जीवन के साथ जुड़ें और जितना अधिक हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे जीवन के साथ जुड़ेंगे मैं समझता हूँ उतने ही अधिक हम अपनी भावनाओं के साथ जुड़ेंगे संबंधों के साथ जुड़ेंगे संबंधों को भूलना उनको निर्वाह न करना ये जीवन के लिए बड़ा भयावह है चाहे वो चित्रकला का क्षेत्र हो चाहे साहित्य का हो चाहे जीवन जीने का क्षेत्र हो चाहे कविता का क्षेत्र हो कहानी का क्षेत्र हो हम बड़ा आवश्यक यह है कि हम एक दूसरे को पहचाने शक्लों से नहीं एक दूसरों को पहचाने संबंधों से और भावनाओं से और उसी को जिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को और वो अगर ये बात ध्यान में रखें कि हम जिए लेकिन संबंधों को बनाए रखें और जो चीज़ें कुदरती चीज़ें हैं जैसे कि कहा आपने प्रकृति से जुड़े नेचर से जुड़े और जिए जीवन को बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ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 तो न थे जैसे अब है तेरी महफिल कभी ऐसे तो न थे बात करनी आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम खास करके आर्टिस्टों से बात करा रहे हैं आपकी और उनकी जो विशेष बातें हैं वो सुन रहे हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में अभी थोड़ी देर पहले हमने राम जसवाल जी को सुना आइए अभी सुनते हैं यूसुफ जी को जो भोपाल से पधारे हुए हैं माउंट आबू के इस ऑल इंडिया कैंपेन में आर्टिस्टों का जो कैंप चल रहा है उसमें अपनी विशेष कला को प्रदर्शित कर रहे हैं और मुझे लगता है कि दो तीन दिन हो गए उनको इस माउंट आबू के परिसर में आकर और यूसुफ जी जो है बहुत समय से एज ए आर्टिस्ट काम कर रहे हैं तो आइए उनसे बात करते हैं आप सभी की तरफ से युसुफ जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम नमस्कार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस कैंप में आकर कलाकारों से बातचीत और उनके काम के बारे में जानना चाहा मुझे खुशी है कि आप कला गतिविधियों को भी जो है इस तरह से अपने अंदर समाहित कर रहे हैं कार्यक्रम में और उनके बारे में बता रहे हैं सुफ़ जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कब से हैं और आपकी रुचि क्यों इस तरफ असल में सन 70 में मैंने चित्रकला का डिप्लोमा किया था जी। और उसके बाद से लगातार इस फील्ड में मैं काम करता रहा और इसमें ज़्यादा प्रसिद्धि मिली तो मुझे फिर जब भारत भवन बनने लगा मध्य प्रदेश भोपाल में तो उनके जो डायरेक्टर थे जे स्वामीनाथन और वो बड़े आर्टिस्ट भी थे तो उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए भारत भवन में आमंत्रित किया तो मैं तब से भारत भवन से जुड़ा रहा और भारत भवन में ग्राफिक वर्कशॉप सैरमिक वर्कशॉप ये सब उसकी स्थापना की और उसमें बैनाल इंटरनेशनल प्रिंट बैनल की शुरुआत की ये सारी चीजें मतलब कला गतिविधियाँ और कला आंदोलन चलाने के लिए ज़रूरी थी तो उनसे मैं जुड़ा रहा और अपना काम भी करता रहा तो मैं हर साल एक या दो वन मैन शो करता रहा जिसमें बंबई, दिल्ली चेन्नई कोलकाता बेंगलोर इन बड़े बड़े शहरों में मेरी प्रदर्शनियां होती रहीं तो मेरे को सन सत्तर से अभी तक जुड़ा हुआ हूं चालीस पचास साल हो गए काम करते करते लगातार काम कर रहा हूँ और अभी भी ए, मतलब कहीं कहीं कुछ कुछ प्रोजेक्ट वर्क चल रहे हैं बड़ौदा में एक उत्तरायण करके संस्था है उसका एक फूड ट्राइवल का म्यूज़ियम बना रहे हैं तो वो काम चल रहा है और श्रीनगर में एक और म्यूज़ियम बन रहा है तो उसके लिए भी कुछ कुछ काम कर रहे हैं तो ऐसे लगातार मतलब सोशल वर्क भी और अपना काम भी दोनों चीज़ें चल रही हैं एक साथ आपको जो है सोशल वर्क के साथ साथ आप अपनी कला का भी प्रदर्शन करते रहते हैं तो लगातार सत्तर से आपने ये काम शुरू किया तो अब तक चल ही रहा है और मैं ये जानना चाहूँगा कि मोटिवेशन कैसे मिलता है कि हर बार आप उन चीज़ों को करने के लिए ये असल में जब आपका इंटरेस्ट होता है तो कोई भी चीज़ आपको जो है प्रेरित करती है तो आप, जैसे बहुत सारी एग्जिबिशन में शुरू में हम पार्टिसिपेट करते थे तो हमारा तो उद्देश्य सिर्फ ये होता था कि हमें पार्टिसिपेट करना है मगर उनमें कभी अवार्ड मिल गया तो कभी ए, ओ, काम बिक गया कभी और दूसरे लोगों ने इनवाइट कर लिया तो वो उससे बड़ा उत्साह बना रहता था तो मुझे नेशनल अवॉर्ड भी मिल गया बैनल का एवार्ड भी मिला है टर्की यूरोपन अवार्ड भी मिला है मतलब विदेशी अवार्ड भी मिले हैं देशी अवार्ड भी मिले हैं तो इतने सारे जो मिलते रहे समय समय पर तो उससे हमेशा मतलब उसमें एक उत्साह सा बना रहा काम करने में तो जब आपके काम का ऐसा रिस्पांस मिलने लगता है आ, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पुरस्कार मिले या बिके या ना बिके मगर कई तरह से आपको उत्साह मिलता रहता है लोगों ने एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं तो उससे भी बड़ा एक सहारा मिलता है तो उसके तहत अभी तक हम काम करते चले आए और अब चूंकि हमारा प्रोफेशन ही यही हो गया है तो यही काम कर रहे हैं तो अब इसमें सुख दुख सब हमारे अपने हैं। <laughs> तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत अब नहीं होती है ना कलाकार के हैं जैसे पेंटिंग या आर्टिस्ट है आप तो आपके जीवन में भी दुनिया की दुनियावी जो जीवन है या हम साधारण जो लोग अपना कामकाज करते हैं और आप जो कार्य करते हैं उसमें क्या अलग क्या डिफरेंस आप बताएंगे नहीं हम जो दुनिया के लोग जो साधारण तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और परिवार चला रहे हैं तो उनके सामने सिर्फ वही उद्देश्य एक रहता है हमारे साथ ये है कि हमारा वो जीवन यापन तो उद्देश्य नहीं है मगर जो कलाकर्म है वो पहला उद्देश्य है तो ये दोनों हमारे को साथ में ले चलना पड़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सजग रहना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हमें घर भी देखना है और कला भी देखनी है तो इसलिए हमें ज़्यादा आम आदमी से ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी इसका आनंद उठाने होंगे कि एक कलाकार का जीवन कैसे होता है किस तरह से वो काम करता है वो जानने को उनको मिल रहा है और यूसुफ जी अपनी दिल की बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि उन्हें जो मोटिवेशन मिला उनको जो प्रेरणा मिला इस काम में आगे बढ़ने के लिए वो लोगों से जो भी उनका एग्जीबिशन का अरेंजमेंट हुआ या कहीं से अवार्ड मिला ये सारी चीज़ें उन्हें बांध के रखा और वो आगे बढ़ते गए आज एक प्रोफेशन के रूप में काम कर रहे हैं इसी में तल्लीन है एक समर्पण भाव से काम कर रहे हैं तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे आपने तो हज़ारों पेंटिंग्स बनाई होगी अब तक तो उसमें से कौन सी एक पेंटिंग के बारे में आप बताना चाहेंगे और क्यों ऐसा कुछ भी नहीं है मगर ये है कि जो टेक्निक मैंने डेवलप की पहले मतलब वो सेकंड दर्जे की मानी जाती दम दर्जे की मानी जाती थी टेक्निक ड्राइंग ड्राइंग सिर्फ जो मतलब वो एक्सरसाइज के तौर पे ली जाती थी पढ़ाई के वक़्त जब आप आर्ट की पढ़ाई पढ़ते हैं तो ड्राइंग उस तरह से सेकंड ग्रेड मतलब आप अपने प्रैक्टिस के लिए वो काम करते रहो तो मेरा ये था कि जो दयम दर्जे की चीज़ मानी जाती थी उसमें मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की कि वो प्राइमरी हो गई मतलब अभी ड्राॅइंग के हिसाब से मुझे पूरे हिंदुस्तान भर में जानते हैं तो मैंने ड्रॉइंग को उस लेवल तक ले गया जो उसका पहले लेवल नहीं था तो उसमें यह भी था कि मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे शुरू में तो इनकी एक ऐसी सस्ती माध्यम था जिससे मैं ज़्यादा काम करता था और उसको मैंने इस अपने डिवोशन से अपनी लगन से उसको इस ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि लोग उसको पसंद करने लगे उसको पुरस्कृत करने लगे उसको ख़रीदने लगे संग्रह करने लगे तो मेरा सिर्फ यही एक अचीवमेंट रहा कि मैंने उस विधा को उस मीडियम को उस माध्यम को जो बहुत सेकंड ग्रेड माना जाता था उसको फर्स्ट ग्रेड तक ले गया। बहुत ही अच्छी बात यूसुफ जी ने बताया कि ड्राइंग को जो सेकंड ग्रेड में देखा जाता था या रखा गया था उसे फर्स्ट ग्रेड का जो दर्जा है वो अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से उन्होंने उसको उस तरह का जो पहचान है वो दिया है तो आइए एक बात और पूछना चाहूँगा जैसे कि आम जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है क्या आर्टिस्ट के लाइफ में भी ये चीज़ें होती हैं नहीं बिल्कुल ये तो है मगर जब पेंटिंग अच्छी बन जाती है तो उससे ज़्यादा खुशी वाली बात कोई होती नहीं है और जब पेंटिंग नहीं बन रही होती है तो वो बड़ा गम रहता है कि जब तक वो ना हो तो स्ट्रगल चलता रहता है मगर ये है कि ऐट लास्ट हम जो है उसको अचीव कर लेते हैं तो फिर वो उतनी खुशी होती है बिकना ना बिकना पुरस्कार मिलना ना मिलना ये अलग बात है मगर पहले जो हम चाहते हैं वो तो बन जाए वो अगर बन जाता है तो बड़ी खुशी की बात होती है अच्छा आपको किस तरह का पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है नहीं, मैं तो एब्सट्रेक्ट करता हूँ मेरा शुरुआती मतलब ये था कि मुझे एब में करना है क्योंकि फिगरेटिव में ये था कि बड़ा लिमिटेड मामला था उसमें मतलब कल्पना बड़ी संकुचित होती थी के मतलब आप चीज़ों को पहले से ही जानते हैं और उसमें कोई रिस्क भी नहीं है और देखी दिखाई चीज़ है उसको वैसा का वैसा बना दो थोड़ा फेर बदल करके तो उसमें बहुत ज़्यादा कल्पना का खेल नहीं होता था हाँ। तो मगर अगर आप बहुत ही अमूर्थ तरह के चित्रकारी करते हैं तो उसमें कल्पना का बड़ा महत्व है मतलब उसमें कल्पना का बड़ा बास रोल है आप उसमें कितना ही खेल सकते हैं कितना ही काम कर सकते हैं और हमेशा वो नया ही होगा क्योंकि वो, वो देखी दिखाई चीजों को हम रिपीट नहीं कर रहे होते उसमें तो हमें जो लगता है कि अगर हमने जो जो अमूर्थ कला का जो हमने साथ पकड़ा और जिसमें मतलब चीजें स्थापित नहीं है गैर स्थापित चीज़ों के साथ हमने काम किया तो वो हमें अच्छा लगा तो वो हमने किया उसको आगे उसमें बात करने में भी अच्छा लगता है अभी जैसे कोई फिगर बना दें तो वो बड़ा स्टैटिक हो जाएगा मतलब स्थाई सा हो जाएगा कि भाई हाँ ये एक लेडी फिगर है या एक ये ऐसे मैन का फिगर है कुछ है तो वो मतलब बिल्कुल फिक्स कर देता है वो आपके आईडी और उसको मगर अमूर्तता में ये है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें विचार आना जाना हमेशा बदलाव होता रहता है तो ये एक उसका फ़र्क की वजह से हमने अमूर्त चित्रकला को ही अपना माध्यम बनाया बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं यूसुफ जी ने जो है एक और चीज़ें हमें बताया कि दो प्रकार की पेंटिंग्स होते हैं जो चीज़ें देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हैं लेकिन कुछ ऐसे पेंटिंग्स भी हैं जिसको अमूरत इन्होंने कहा कि वो अदृश्य है यानी अंदर की भावनाओं को व्यक्त करती हैं और वो बहुत उसमें काम करने जैसा है जो यूसुफ़ जी करते हैं और मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा खुशी आपको कब हुई थी ये देखिए जब आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है तो वो सबसे अच्छी खुशी की बात होती है वैसे तो आप अपने लिए ही काम शुरू करते हैं शुरुआत में मतलब हमने तो अपने लिए ही ड्राइंग पेंटिंग शुरू की थी मगर जब दूसरे लोग उसको तस्लीम करने लगते हैं वो स्वीकार करने लगते हैं और आपको उस लेवल का मानने लगते हैं तो वो और दुगुनी हो जाती है खुशी क्योंकि हम भी इंसान हैं कोई भगवान तो है नहीं तो अगर हमको अप्रीशिएशन मिल रहा है तो उसके लिए हम उनके सबके शुक्रगुजार भी हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि हमें हम लोग काम देखें तारीफ़ करें तो हम कोई अनोखे इंसान नहीं है आप ही सदरी इंसान है तो वो वो ही क्षण अच्छे होते हैं जिसमें मतलब हमारे काम को लोग सराहते हैं और उस पसंद करते हैं अपने घर में लगाते हैं अप्रीशिएट करते हैं यशु जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके आपको जब लोगों का जो प्यार मिलता है आपकी चित्रकारी को देखकर या पेंटिंग्स को देखकर ड्राइंग को देखकर तो वो आपको बहुत ही खुशी का पल लगता है आपको बहुत खुशी होती है एक और लास्ट आखिरी बात मैं कहूँगा कि जो पेंटिंग्स है उसके माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को देखिये ये हम कोई ऐसा संदेश नहीं दे रहे मगर यह है कि वो एक सौंदर्य बोध जो है कि किन चीज़ों के मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आ, कभी ध्यान नहीं देते प्रकृति में हैं और उनको हम एक पकड़ के रखते हैं और उन उससे सौंदर्य बोध में वृद्धि होती है बस सिर्फ वो चीज़ है और कोई और दूसरी चीज़ नहीं बताना चाह रहे हैं न कोई संदेश देना चाह रहे हैं सिर्फ ये जो सौंदर्य बिखरा पड़ा है प्रकृति में जो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है बहुत सारी चट्टान हैं पत्थर हैं लकड़ी है पेड़ हैं, पौधे हैं झाड़ियाँ हैं ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब प्रकृति में इतनी सम्मिलित हैं कि आप उनको मतलब अलग से नहीं देख पाते नहीं। उनको एक जाई रूप में देखते हैं सारे दृश्य को आप पूरे एक साथ देखते हैं तो हम उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें निकाल के अच्छे रूप निकाल के पकड़ के उसमें कैनवास पर रखते हैं तो ताकि वो थोड़े से अनोखे भी इसलिए लगते हैं कि वो इकट्ठे उसमें कहीं नहीं दिखाई देते मगर जैसे अलग से हम निकाल के रखते हैं तो फिर वो उनका एक अद्भुत रूप दिखने लगता है तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे लिए कि हम उनमें से प्रकृति में से ही हम तमाम सारे आकार और वो रंग लेते हैं और उनको हम अपने तरीके से कैनवास पर रख के बताते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप पेंटिंग करते हैं या क्या आप दिखाना चाहते हैं वो ये कि प्रकृति के अंदर या कुदरत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम मिलकर देखते हैं और उसमें से कुछ जो चीज़ें अपनी पहचान रहती हैं उसकी अपनी एक पहचान है चाहे पेड़ हो पौधा हो पशु हो पक्षी हो वो अपनी एक अलग पहचान रखना है तो कलाकार जो है आ, उस चीज़ को अलग सा कैनवस पर उतार कर रखता है तो देखने पर हमें पता चलता है कि अरे ये भी चीज़ तो थी हमने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये एक अलग चीज़ है जो है एक आर्टिस्ट के ही हाथों से हम देख सकते हैं और देखना भी चाहिए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके और जाते जाते मैं कहूँगा एक विचार आपका हमारे दोस्तों को जरूर दें बस चीज़ों को ध्यान से देखें और चीज़ों को ध्यान से देख के वनन करें जरूर उसमें दूसरी चीज़ आपको दिखने लगेगी जो बड़ी सतही है वो गौण हो जाएगी और उसके परे जो चीज़ है वो आपको दिखने लगेगी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया यूसुफ जी हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी बातें आपने अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें और कला की बातें आपने हमें सुनाई और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा यूसुफ जी मैं जानना चाहूँगा कि आप आर्टिस्ट हैं तो संगीत के साथ भी आपका लगाव नेचुरली होगा तो कौन सा गीत आप बहुत पसंद करते हैं और उसको सुनना चाहेंगे बार बार उसको थोड़ा गुनगुना दीजिए मुश्किल वो इतनी लाइन मुझे याद है कि कई बार यू ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है दिल दौड़ने लगता है इससे आगे मुझे याद तो दिखे। दिखे। नहीं मगर अच्छा लगता है मुझे यो गाना है लगता है कई बार यू भी देखा है ये जो मन की सीमा देखा है मन तोड़ने लगता है अनजान दास के पीछे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी रेडियो स्टेशन। Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. सुनते है, स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हम बहुत ही अच्छी तरह से ऑल इंडिया आर्टिस्ट कैंप जो माउंट ऑबी में हो रहा है उसमें जितने भी कलाकार आए हुए हैं उनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ अभी हमारे साथ सुबिला माथुर जी है जो इसके विशेष सचिव है आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं वो सारी बातें उनसे सुनेंगे और उनकी उनकी खुद की कुछ खास बातें वो भी हम सुनेंगे आप सभी की तरफ से सोविला माथुर जी का बहुत बहुत स्वागत थैंक यू सो मच मैं सोविला माथुर सेक्रेटरी ललित कला अकेडमी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस टू बैच से हूँ अभी ललित कला एकेडमी का एडिशनल चार्ज मेरे पास है तो हम लोगों ने ये प्लान किया एक ऑल इंडिया आर्टिस्ट कैंप राजस्थान में होना चाहिए माउंट आबू बीइंग द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड ब्यूटीफुल प्लेस इन राजस्थान तो हम लोगों ने इसे एक वेन्यू बनाया और ऑल ओवर इंडिया से हमने आर्टिस्ट बुलाया जो यहाँ पर पे अपनी पेंटिंग्स बनाएंगे पर ऑल ओवर इंडिया से मैंने कौन कौन से जगह से आए हुए हैं यहाँ मुंबई से हैं डेली से हैं कुछ जयपुर से हैं बूंदी से भी हैं काफ़ी आर्टिस्ट हैं ऑल इंडिया आर्टिस्ट कैंपेन का उद्देश्य क्या है लक्ष्य क्या है उद्देश्य है कि जब आर्टिस्ट काम करता है तो उसका आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें तो ये था कि एक ऐसी प्लेस चुने जहाँ पे एक काम पीसफुल माइंड से आर्टिस्ट जो है अपनी क्रिएटिविटी बाहर लाएं इस उद्देश्य से माउंट आबू में इसको हमने चुना पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए मैं बेसिकली अजमेर को बिलोंग करती हूँ मेरे दादाजी आर्टिस्ट रहे हैं फादर आर्टिस्ट हैं मुझे भी पेंटिंग्स में काफ़ी इंटरेस्ट था तो इट्स अ बून एंड एन एडवांटेज कि ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने ये पोस्टिंग दी है मुझे तो बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हमेशा हम लोग फाइल्स रेवेन्यू इसी में उलझे रहते हैं पर ये वाला जो टाइम है इट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ माई सर्विस तो मैं खुद भी पेंटिंग वापस से एक बार करने लगी हूँ आर्ट को अप्रीशिएट करती हूँ तो ये है कि थोड़ा डेवलपमेंट के लिए एक पर्सनल वो भी रहता है कि हाँ, कुछ आर्टिस्ट का डेवलपमेंट हो आर्ट का डेवलपमेंट हो आपको किस तरह का पेंटिंग करना अच्छा लगता है पिछली बार जो अभी आपने कैंपेन किया होगा उसकी जो खूबसूरती है किस तरह की बातें आई है उसके बारे में अभी हमने देखा अगर आप यहाँ की पेंटिंग्स वगैरह देखेंगे तो आर्टिस्ट ने बहुत ही खूबसूरत वे में माउंट आबू को डिपेक्ट करा है कई आर्टिस्ट जो बाहर से आए हैं उनके माइंड सेट में जो एक राजस्थान की इमेज है वो भी उनकी पेंटिंग्स में साफ झलक रही है और आर्टिस्ट को किस तरह का माहौल में ज़्यादातर अच्छी पेंटिंग्स बनाने को मिलता है तो आपने कहा कि ये माउंट आबू में काफ़ी अच्छा एकांत मिल जाता है और उसमें सभी आर्टिस्ट अपनी कला को बहुत ही अच्छी तरह से निखारते हैं और कुछ नई चीज़ें करने के लिए उनको एक अवसर मिलता है स्पेस मिलता है तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं नया ये है कि हम लोग माउंट आबू और और जैसे राजस्थान में काफ़ी प्लेसेज ऐसी हैं अनएक्सप्लोर्ड भी हैं माउंट अबू बींग वन ऑफ द फेमस प्लेस अनएक्सप्लोरड प्लेसिस में यहाँ के फोर्ट्स हैं कई मोन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे जो आर्टिस्ट को एक लाइव ऑब्जेक्ट्स है, मिलते हैं कई सब्जेक्ट्स मिलते हैं टू पेंट टू इंस्पायर फ्राम तो हम लोग वो अलग अलग वेन्यू खोल के हमारे जो भी आर्टिस्ट के कैम्प्स हैं या और एक्टिविटीज़ हैं तो हम लोग जयपुर छोड़ के अलग अलग जगह पे भी वो करना चाहेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सतीज अवार्ड जो मिला है उसके बारे में हम सुनना चाहेंगे आपसे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की बात है तो ऑल ओवर नेशन से सबसे ये गई थी पेंटिंग्स वगैरह तो मे कॉलेज से भी दो पेंटिंग्स गई थी उसमें से एक मेरी पेंटिंग भी थी तो इंडिया को रिप्रजेंट किया था तो इंडिया को सेकेंड प्राइज़ मिला था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे क्षितज रत्न अवार्ड की ट्रॉफी दी थी तो पेंटिंग से नाता जुड़ा है कई डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन स्टेट में करा पार्टिसिपेट करा है कई जगह विनिंग भी रहे हैं पर एक खुशी होती है पेंटिंग करने में ये बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये बात करके और आप किस तरह से लोगों को जो है खास करके हमारे आर्टिस्ट भाई को कलाकारों को एक स्पेस देना चाहते हैं जहाँ पर वो अच्छी चीजें बना के दुनिया के सामने रखे ये आपका लक्ष्य है और मैं कहूँगा की बहुत सारे और भी आर्टिस्ट होंगे उन सभी को उन सभी के लिए आप क्या सोचते हैं आने वाले समय में किस तरह की देखिए जो ललित कला एकेडमी है वो ऐसी एकेडमी है जो पूरी आर्ट की तरफ फेवर करती है तो अलग अलग एक्टिविटीज हैं हम लोग कई एक्टिविटीज में सीनियर आर्टिस्ट को बुलाते हैं कई एक्टिविटीज में हम लोग जूनियर आर्टिस्ट जो अभी उन्होंने अपना कोर्स खत्म करा है आगे इस फील्ड में बढ़ना चाहते हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप्स वगैरह ये सारी चीजें ललित कला अकेडमी देती है ये है तो अलग अलग एक्टिविटीज में अलग अलग आर्टिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है जिससे उनकी ग्रोथ होती है उन्हें आपस में कई सीनियर आर्टिस्ट से सीखने का मौका मिलता है और इस तरह से आगे बढ़ने का चैनल मिलता है कि हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जाते जाते बहुत सारे लोग आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं उन सभी के लिए आप एक संदेश एक संदेश यह है कि केवल एक डिग्री लेने से कोई कलाकार नहीं बनता हर आदमी में एक कलाकार मौजूद है तो हर आदमी के पास कोई ना कोई फॉर्म ऑफ आर्ट है चाहे वो लेडीज़ के पास कुकिंग की आर्ट हो स्टिचिंग की आर्ट हो पेंटिंग की आर्ट हो तो अपनी कला को आगे बढ़ाएँ यही मेरा सबको संदेश है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया माथुर जी आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ आर्ट है वो उसको बढ़ावा दें और लोगों के बीच में वो रखें ये आप चाहते हैं थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर खास ऑल इंडिया कैंपेन का माउंट आबू में जो आर्टिस्ट आए हुए हैं उनकी बातें आप सुन रहे हैं लेकिन अभी सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो जाना नहीं तो कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के रुक जाना नहीं तू तो कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के। ho oh, rahi ho oh, rahi ho oh, rahi ho oh, rahi के काटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के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 विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और मैं जैसे कि आपको कहा कि माउंट आबू में ऑल इंडिया आर्टिस्ट कैंप चल रहा है उसमें जयपुर से मुंबई से अलग अलग जगह से जो आर्टिस्ट आए हैं उनसे आप रूबरू हो रहे हैं तो अभी हमारे साथ नंद कटियाल जी हैं जो बहुत ही पुराने आर्टिस्ट हैं और एटी वन ईयर्स उम्र में भी माउंट आबू के इस पहाड़ियों में आकर अपनी कला को दिखा रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है उनको इंट्रोड्यूस करने में भी मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात अपने बारे में खुद ही बताएं तो आप सभी की तरफ से नंद कटियाल जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद ये हमने 35 बॉन्ड ज़रूर हैं लेकिन मेरे ख्याल में ये जी काइंड ऑफ एक गिनती होती है, है, फिकर है। हमने आर्ट स्कूल से पढ़ाई करी थी ये दिल्ली कॉलेज ऑफ़ आर्ट लाहौर में पैदा हुए थे तो 47 में यहाँ आ गए फिर हम आ, 61 में फिनिश किया था तो ड्राइंग टीचर की जॉब करी थी उसके बाद हमने 62 में फर्स्ट वन शो किया था और आ, उससे पहले भी नेशनल एग्जीबिशन में 69 में पार्टिसिपेट किया और जनरल एग्जीबिशन करते रहते थे फिर हम कुछ टाइम एक, एक स्पेन मैगजीन था उसके आर्ट डायरेक्टर रहे थे सिक्सटी थ्री टू और उस दौरान में पेंटिंग हमारी हमेशा चलती रही क्योंकि मेरे पिताजी भी आर्टिस्ट थे तो इसलिए हमारे लिए कोई एक बड़ी डिफरेंट चीज़ नहीं थी बचपन से हम देखते आ रहे थे अच्छा लगता था वाटर कलर करना लैंडस्केप करना जाना आना नेचर के साथ और अभी भी है हम अब फुल टाइम पेंटिंग ही करते हैं हा? और हम तो ये कहते हैं कि ये तो हमारा तो नया जन्म है तो ऐसी कोई बात बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आपकी बातें सुनकर और मैं ये जानना चाहूँगा कि 1935 या 47 की बात आपने कही तो उस समय की जो पेंटिंग्स थी या उस समय जो आर्टिस्ट को देखा जाता था और आज के आर्टिस्ट में क्या डिफरेंस है एक जो इतिहास बदला हुआ है उसके बारे में बताइए उस समय के पेंटिंग्स या आर्टिस्ट के बारे में उनकी जो जीवन शैली है उसके बारे काफ़ी फर्क है देखिए उस वक्त जो ब्रिटिश आर्टिस्ट पेंट करते थे वो जनरली ये सीन्स होते थे दुकान पर बैठे हैं या बहुत बड़ी पगड़ी लेके राजस्थानी आदमी की वो दुकाने है दुकानें हैं ऊंट जा रहे हैं किला है ऐसे पिक्चर्स क्यों जो आजकल फिल्म कर लेती है और फोटोग्राफ़ी भी कर लेती है उस वक़्त इस तरह का इलस्ट्रेटिव आर्ट बहुत असल बात क्या है कि मॉडर्न आर्ट जैसे जैसे हमारी इंडिपेंडेंस हुई तो लोगों की आंखें सब तरफ जाने लगी कि सिर्फ एक इंग्लिश स्कूल ही नहीं, नहीं और कुछ आर्टिस्ट भी बाहर जाते थे होके आते थे वो भी अपना एक्सपीरियंस से अपनी बात करने में उस वक्त लाहौर में वाश पेंटिंग भी होती थी और मॉडर्न भी होती थी अमृता शेर गिल है रूप कृष्णा थे बड़े मॉडर्न आर्टिस्ट फिर 47 के बाद काफ़ी कोशिश करके ग्रुप्स बने नई गैलरीज बनी क्योंकि काफ़ी आर्टिस्ट दिल्ली में इकट्ठे हो गए थे बाहर से भी आके और फरक ये था उन दिनों कि हर न्यूज़पेपर एक आर्ट का कॉलम रखता था और उनका एक आर्ट आर्किटेक्ट होता था जो एग्जीबिशंस जैसी भी हो वो जाके उसको कवर करते थे फिर जब वो लिखते थे उसके ऊपर लोगों के डायलॉग होते थे है? कुछ चर्चा बनती थी तो आर्ट की चर्चा शुरू हो गई पर काफ़ी हालांकि जनरल पब्लिक में कोई ख़ास नहीं होता था पर आर्ट स्कूल भी खुल रहे थे कॉलेज ऑफ आर्ट जैसे उसमें भी आर्ट डिपार्टमेंट हो गया इवनिंग क्लासेस भी हो गई मॉर्निंग में पाँच साल का कोर्स है तो इवनिंग क्लासेस क्योंकि पार्टीशन हुआ ये तो वो सेवन ईयर्स कोर्स करती ऐसे आर्किटेक्चर में इंजीनियरिंग में सब चीज़ों में काफी स्टूडेंट्स भर्ती हुए और फिर अब जब फील्ड में आए टीचिंग है कोई अच्छा फिर बुक इलेट्रेशन भी थी कुछ और जॉब्स भी होती हैं पोस्टर्स बनाने काफी चीजें बनती थी उन दिनों बैनर भी बनते थे सिनेमाज के, के नई चीज से तो शुरुआत में एक्टिविटी बहुत थी और मॉडर्न आते और क्लासिकल आर्ट का आहस्ता आहिस्ता फ़र्क होने लगा कि कुछ जो क्लासिकल एक ट्रेडिशन के साथ बंधे हैं, हैं वो कर रहे हैं कुछ मॉडर्न एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि ये जो चला आ रहा है इसको और बाहर से भी कई किताबें आ गए कॉलेजेस में स्कूल्स में दुकानों में तो हम स्टूडेंट जब थे तो बुक शॉप पर जाके वो किताबें भी देखते रहते थे कोई इतना लोग मना भी नहीं करते थे कि आप क्यों किताबों को देखते जा रहे हो एग्जीबिशन्स में तकरीबन तकरीबन जो भी इंटरेस्टेड थे जाते थे एक नई तरह का जोश था अब क्या वो हुआ है कि लोगों का जो आपस के साथ में जो डायलॉग होना है वो बड़ा कमज़ोर हो गया आर्ट के ऊपर कोई पेपर कवर नहीं करता उस वक्त आपको बताएं इंडियन एक्सप्रेस हिंदुस्तान टाइम्स स्टेट्समैन थाट मैगजिंग शंकर वीकली एक हिंदुस्तान स्टैंडर्ड करके था और वो सभी कमस कम अज कम पाँच छ इंच का कॉलम आठ के ऊपर लिखते चाहे उसको आर्टिस्ट भी पढ़ते थे आर्ट टीचर्स भी पढ़ते थे और जो कनेक्टिंग जनरल पब्लिक कुछ तो पढ़ती थी कभी कभी लेटर आते थे ज़्यादा अच्छा, हाँ। पहले वाला लाइफ और अभी वाले लाइफ में क्या डिफरेंस आप हाँ बताना चाहेंगे डिफरेंस तो बहुत है हाँ। एक तो काफ़ी इतनी भूखमरी नहीं रही हाँ। हाँ। पहले ज़रा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी बहुत ज़्यादा थी हाँ। कभी साल में एक पेंटिंग गई या कहीं से कुछ इनाम आ गया तो आधे साल का खर्चा निकल जाता था हाँ। हाँ। तो अब ऐसा नहीं कहीं ना कहीं किसी ना किस कुछ, कुछ ना कुछ होता ही रहता है हाँ। इतनी एग्जीबिशंस भी होती हैं फिर इंडस्ट्रियल uh, शोज होते हैं उसमें भी है और गैलरीज चाहे फिजिकल बिल्डिंग की है या ऑनलाइन है तो काफ़ी हाँ आदान प्रदान चलता रहता है आप एज ए आर्टिस्ट अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या मगन होने के लिए क्या करते हैं नहीं, नहीं काम करते हैं अपने आप ही हो जाता है वो उसमें देखिए हर वक्त कोई ऐसा तो है नहीं कि आदमी हर वक्त इंस्पायर होकर घूमता रहता है तो कई बार पहले जैसे एक डिसिप्लिन है वो कोशिश करते हैं जैसे कि म्यूजिशियन है वो सुर पेटी लेके कुछ वो बैठता है ऐसे हम भी स्टूडियो में जाके बैठते और देखते हैं कोशिश शुरू कर देते हैं उसके बाद वो पेंटिंग अपने आप कुछ बताती बताती जाती है और आपके क्वेश्चन भी होते हैं और उनके वो जो एक डायलॉग होता है कोशिश हाँ वो उसमें कोशिश होती है कि चलो ये ज़रा इन्फ्लुस ज़्यादा लग रहा है इसमें है इसको कुछ वो करना चाहिए हर आर्टिस्ट की इच्छा होती है कि वो एक अपनी चीज ढूंढ पाए उसकी जो एक इना डिज़ायर है कि जैसे और लोगों ने इतना आर्ट हमको दिया तो हम भी कुछ आर्ट छोड़ के जाएं जाए रीनी है एज ए आर्टिस्ट संगीत के साथ आपका क्या ताल्लुक है संगीत बहुत अच्छा है बहुत और एक्चुअली विजुअल आर्टिस्ट तो मैक्सिमम म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं। अच्छा म्यूजिशियंस नहीं आते हाँ। म्यूजिशियंस नहीं आते आर्ट एग्जिबिशंस में हाँ आर्टिस्ट हाँ बहुत जाते हैं। हाँ। तकरीबन है। मतलब हम हाँ। मैं आया हम जब म्यूजिक की बात करते हैं तो हम क्लासिकल म्यूजिक की बात कर रहे हैं भीमसेन जी हैं बड़े गुलाम अली खा उन दिनों आया करते थे दिल्ली में शंकर लाल का फेस्टिवल होता था सारी सारी रात चलता था और तकरीबन हमारे प्रोफेसर से लेके स्टूडेंट तक वो हम वहाँ होते थे और बड़े बड़े आर्टिस्ट में थे। भी थे हुसैन साहब भी वहाँ बैठे रहते थे <laughs> बहुत बहुत म्यूजिक के साथ लोगों का बहुत रहा है जो पहले एक आईफेक्स गैलरी थी सिर्फ थिएटर उसी की गैलरी में था और कोई थिएटर ही नहीं था उस वक्त तो आता आहिस्ता काफी अब तो बहुत बहुत कुछ है बहुत ओपन और ये बहुत फर्क है और अच्छा भी है हरेक एक चीज साथ होती है देखिए जब बहुत फैलाव होता है तो फिर वो कमर्शियल भी हो जाता तो ये कमर्शियल एंगल जो है इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी को एक मैसेज जरूर दें मैसेज तो क्या दूं मैं तो यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आप सचमुच सुन रहे हैं तो एग्जीबिशन देखिए पेंटिंग्स देखिए इससे बड़ी और कोई एजुकेशन नहीं कोई किताब नहीं बता सकती जब तक एक रियल वर्क के सामने आप जब खड़े होते हैं तो वो अपने आप बोलते हैं और फिर आपके क्वेश्चंस का आंसर भी वो खुद ही दे देते दे हैं। कभी ये मत सोचिए कि ये बना क्या है ये मेरे को क्या कर रहा है? देखिए आर्टिस्ट सीन को देखता है लेकिन वो सीन नहीं बनाता वो जो देखता है उसका उसके ऊपर असर क्या हुआ है वो बता रहा बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो रेडियो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं चाहूंगा कि जो भी आर्टिस्ट हैं वो अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं लेकिन वो कुछ दिखा नहीं रहे लेकिन वो पेंटिंग देखने के बाद आपको क्या मैसेज मिलता है आप क्या फील करते हो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप हर पेंटिंग को देखिए कुदरत को देखिए अपने आप को देखिए बड़ा मजा आएगा चलिए दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत और ये आर्टिस्टों से आपकी मुलाकात कलाकारों से आपकी रूबरू होती रहेगी कार्यक्रम जारी रहेगा आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो I love you. मोहन मुरली पर ओट पे माया विरा सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन उंट आबू में, में जो हो रहा है ललित कला अकेडमी के द्वारा बहुत सारे आर्टिस्ट से आप रूबरू हो चुके हैं अभी जो इस पूरे कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं विनय जी उसमें विशेष अपना अभिनय रोल कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि विनय जी हमारे हाँ साथ अभी जुड़कर इस पूरे कैंपेन के बारे में वो बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये कैंपेन का क्या लक्ष्य है और वो खुद भी एक अच्छे आर्टिस्ट हैं वो अपने बारे में भी बताएंगे तो आप सभी की तरफ से विनय जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार धन्यवाद आ... मैं विनय शर्मा प्रदर्शनी अधिकारी हूँ राजस्थान ललित कला अकादमी में और चित्रकार भी हूँ बेसिकली मैं प्रिंट मेकर हूँ बड़ौदा यूनिवर्सिटी एमएस यूनिवर्सिटी से मैंने प्रिंट मेकिंग में पोस्ट डिप्लोमा किया है और कला की सभी विधाओं में मैं इन दिनों काम कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन हुआ या प्रिंट मेकिंग या पेंटिंग पर यहाँ आने का जो मेरा मकसद है माउंट आबू में वो अखिल भारतीय चित्रकार शिविर का आयोजन ललित कला अकादमी हर साल करती है और राजस्थान में माउंट आबू से खूबसूरत जगह हमें कहीं नजर ना और कोई हो नहीं सकती शांत वातावरण यहाँ की वादियाँ यहाँ की न की झील और फिर शुद्ध हवा कहाँ मिलती है आजकल तो हम लोगों ने सोचा हमारे अधिकारियों ने सोचा इस बार माउंट आबू को ही चुने विनय शर्मा जी मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आप किस तरह से इस फील्ड में आए और फिर किस तरह से ये सारी चीजें आप करने लगे बड़ा रोचक प्रश्न है जिस समय हम छोटे थे सेवेंटीज की बात मैं कर रहा हूं, कला को बहुत अलग मानते थे उसकी समाज में इज्जत नहीं थी कलाकार की इज्जत नहीं थी डॉक्टर और इंजीनियर बस दो ही समाज के मुख्य पहलू या ये कहें कि बस यही हैं बाकी तो सब घर वालों ने मुझे भी साइंस मैथमेटिक्स दिला दी टेंथ किया साइंस मैथमेटिक्स में पर मैंने इलेवंथ में तो हाथ अपने खड़े कर दिए कि नहीं मेरी रुचि ड्राइंग में है क्योंकि जब मैं पढ़ता था छोटा था तब से एक प्रकृति और ऐसी चीज़ों से जिसमें लयात्मकता होती थी एक रिदम होती थी उन उस और मेरा आकर्षण था स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर सुबह कोटेशन लिखना सुलेख, सुंदर हैंड राइटिंग से चित्र बनाना तो ये आरंभ से ही मेरी एक प्र, मेरी प्रवृत्ति में था और मुझे लगता है उसके चलते आखिरकार मैंने स्कूल ऑफ आर्ट्स ज्वाइन किया राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स और वहाँ से पाँच साल का डिप्लोमा क्योंकि उस समय डिग्रियाँ नहीं हुआ करती थी और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए प्रिंट मेकिंग छापा कला जो बहुत टेक्निकली साउंड विषय है उस ओर मैं गया और वहाँ के बाद फिर मैं एक साल एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में इंग्लैंड चला गया लेवरपोल पॉलिटेक्निक कॉलेज से वहाँ मैंने फिर अध्ययन किया स्पेशलाइजेशन खासकर प्रिंट मेकिंग का वहाँ से किया पर भारत भारती है हमारा देश का कोई जवाब नहीं कला संस्कृति और रहना तो हमारे देश का है तो वहाँ मुझे बड़ी ऊब लगी सिस्टम था सब कुछ थी पर यहाँ जैसा मज़ा नहीं था यहाँ जैसा मौसम नहीं था और ऐसे मौसम में ही कला पनपती है ये सत्य बात है इसीलिए भारत कला की जननी है विनय <laughs> शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं हम सभी को मुझे लगता है कि अगर आप सुन रहे हैं तो विनय जी की बातें अगर ध्यान में रखेंगे आप तो भारत से बहुत प्यार हो जाएगा आपका <laughs> क्योंकि अगर भारत कला की जननी है तो फिर और देश में जाकर क्या सीखेंगे आप ये सोच सकते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं अभिनय जी से ये पूछना चाहूँगा कि जब आप ना सेवेंटीज की आप बात कर रहे थे सेवेंटीज या एटीज इवन मान लीजिए 90 तक की जो आर्टिस्ट लोगों का जो स्तर था तो आपका जो आर्टिस्ट है वो किस तरह से फील करता है और पहले वाला आर्टिस्ट की जीवन शैली कैसी थी अस्सी में मैंने फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया है प्रोफेशनल कोर्स की तरफ में गया उससे पहले कलाकार की स्थिति तो आप सबको मालूम ही है कि बहुत इज्जत नहीं थी कलाकार को रंग पोतने वाला समझकर एक दो दर्जे का माना जाता था पर जो क्रिएटिविटी की बात करते हैं रचनात्मकता तो उस समय भी एक अलग तरीके की इज़्ज़त कलाकार की थी जब मैं उन्नीस सौ इक्यासी बयासी तिहासी स्कूल ऑफ आर्ट्स में जब मैं पढ़ा तो वहाँ स्टूडेंट्स आते थे वो चित्र बनाते थे जिसमें फिल्म एक्टर एक्ट्रेस के या एक लैंस के पैस तरह के तो उस समय एक माहौल था उसी तरह का और खासकर राजस्थान में जहाँ मिनेचर आर्ट ने अपना एक पैर जमा रखा था और जब कंटेम्प्रेरी मोमेंट अपने नया सोच उस सोच से हटकर डालो तो बड़ी मुश्किलें होती थी हमारे समय तक तो कई लोग लड़ चुके थे तो इसलिए हमें इतनी मुश्किलें नहीं आई क्योंकि कई लोगों ने समसामयिक कला को एक राजस्थान में स्थान दिलाने का प्रयास कर चुके थे हमें उसे आगे बढ़ाने था पर समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा था उस समय भी तो बड़ा जोर आ रहा था स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी जिस तरह की आज है आज तो कलाकार सम्मान सम्मान मिल सम्मान रहा है स्टेज मिल रहा है और आप जैसे लोग और उसको आगे बढ़ा देते हैं तो ये तो <laughs> मुझे लगता <laughs> तो है कि अभी कलाकारों का गोल्डन स्टेज चल रहा है <laughs> दो तरीके दो बात है आजकल आकलन जो है वो वेल्थ से या उसके धन अर्जन से माना जाता है तो एक कलाकार का एक दौर आया उस दौर में कलाकारों ने खूब पैसा कमाया <laughs> और उस पैसे से उनकी इज्जत बढ़ी क्योंकि हमारे देश का बस यही एक दुर्भाग्य जिसको कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति को इज्जत या कुछ देते हैं तो उसकी उसकी इकोनॉमिक वो उसको देख कर देते हैं वो तो कलाकारों ने भी फिर उसको एक व्यापार के रूप में हल्का सा यूज किया और स्थितियां सुधरी सुधरी ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ केवल एक आर्थिक उसकी पर जो कलाकार रूप था उसमें बहुत परिवर्तन आए लोगों के सोच बदले तौर तरीके बदले उनसे जीवन शैली में बदलाव आया रिदम में कहीं कमी आई है कहीं सुनापन है जो पहले था लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस चीज़ को हम बरकरार रखें बिना भूत को याद किए आप भविष्य में आगे नहीं जा, जा नहीं जा सकते तो हमारे उस भूत को जिसमें एक लयात्मकता थी एक ऐसी चीज़ें थी जिन्हें मैं आप संग्रहित करता हूं मैंने मेरा स्टूडियो एक अजीब तरीके का बना रखा है जिसमें करीब डेढ़ रेडियो हैं वो रेडियो, है। वो रेडियो वोल वाले जो सन अड़तीस से और सन पैंसठ या सत्तर तक बजा करते थे ऐसी कई चीजें तो मैं मेरा मतलब ये है कि हम उन चीजों को जिनके साथ आप जिए हो उनसे अलग ना उनसे अलग ना हो उनको अपने साथ रखें और उनके साथ जिये तो आपकी कला भी बहुत आगे बढ़ेगी विनय जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जिन चीजों के साथ आप बड़े हो पले हो तो उन चीजों से बिल्कुल अलग ना हो उन्हें साथ रखिये आगे बढ़िए ऐसा उनका कहना है बहुत ही अच्छा लगता है जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को अपने जन्म को अपने जन्मस्थान को माता पिता को याद करते हुए आगे बढ़ता है तो खुशी महसूस होती है लेकिन समय के अंतराल में काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं लोग आज अलग हो रहे हैं उसमें भी वो लोग सुख महसूस कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो सच्चाई है रियल सुख जिसको कहेंगे उससे वो दूर ही है और मुझे लगता है कि विनय जी को सुनकर मुझे युसुफ जी की भी बात याद आ गई यूसुफ जी ने कहा कि बस अपने अंदर अपने से जुड़े रहिए राम जी ने वो कहा कि भावनाएं बहुत ज़रूरी जो आज के पेंटिंग्स में या आर्ट्स में कहीं ना कहीं कम होने की संभावना दिखाई दे रही है या कम हो गई है और अगर भावनाएँ जुड़ जाती हैं तो वो पेंटिंग का जो देखने का तरीका है या समझने का जो तरीका है वो बदल जाता है वो कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करता है मोटिवेट करता है विनय जी मैं आखिर में यही कहूंगा कि हमारे दोस्त काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं राजस्थान के गुजरात के और नेट से पूरे भारत में सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे एक आर्टिस्ट के माध्यम से कला बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है समाज को संगठित सुदृढ़ और एक रूप बनाने में मेरा यही कहना है कि सब सच्चे मन से सच्चे दिल से जो भी उनमें कला अंदर भरी हुई है क्योंकि हर व्यक्ति में कहीं न कहीं कोई न कोई भाव इस तरह के होते हैं उसे समाज के सामने लाए समाज को एक रूप प्रदान करें समाज में लयात्मकता लाएं जिससे जो डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें हैं वो दूर हो कला उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है सुख समृद्धि प्रसन्नता कला के माध्यम से हम ला सकते हैं बस मेरा यही संदेश और वर्तमान समय को देखते हुए क्या आप चाहते हैं कि किस तरह से इस संसार में बदल हो रहा है उस बदलाव के साथ साथ हमें कैसे आगे बढ़ना है बहुत बड़ी विकट समस्या है अभी हमारी नई पीढ़ी है वो उन चीज़ों को भूल चुकी है जिन चीज़ों के साथ हम जिए हैं उन्हें पता नहीं है कि किस तरह हल चलता था किस तरह धन उत्पन्न होता था वो हवाई जहाज़ देखते हैं उसमें बैठते हैं उन्हें वो बैलगाड़ी के पहियों की आवाज़ चरचर, चढ़ -चर, उसकी रिदम का उनको एहसास और अंदाज़ा नहीं है मेरा ये मानना है कि हम उन चीज़ों को उन मूल्यों को जो एक नैतिक नैतिकता हमें देते हैं एक नैतिक एक इस तरह का इस तरह का नागरिक बनाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं कि हम सच्चे मन से सच्चे भावों के साथ सत्य विचारों के साथ हम जिये प्रभाव पड़ेगा उसका दूसरे व्यक्तियों पर बच्चों पर और निश्चित रूप से उन बच्चों को अगर हमने संस्कारित किया कला की वो बारीकियाँ सिखाई क्योंकि कलाकार की बारीकियाँ सिखाने के लिए पहले संस्कारित होना बहुत ज़रूरी होता है इसमें गुरु और शिष्य परम्परा बहुत बड़ी बड़ा रोल करती है तो हम अपनी कला के माध्यम से समाज को ऐसा बनाए ऐसा सुदृढ़ समाज बनाए जिसमें एक लय हो रिदम हो ताल हो और बस खुशी खुशी हो <laughs> <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विनय जी ने बहुत ही अच्छा बताया कि हमारे साथ हमारे जीवन जीने की जो रास्ता है या हमारे जीवन जीने की जो रूपरेखा हो उसमें सब कुछ हो भावनाएँ हो प्रेम हो शांति हो मूल्य हो वो सारी चीजें हमारे साथ होगी तो खुशी होगी अगर इन सब चीजों से हम अलग होते हैं मूल्यों से अलग हो जाते हैं तो शायद जीवन में संघर्ष और तनाव और टेंशन हो सकता है तो चलिए इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आगे और भी बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हैं उनसे हम रूबरू होते रहेंगे लेकिन आज के लिए बस इतना ही आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो इस जीवन का यही है यही है यही है रंग रूप ये जीवन है इस जीवन का